भारतीय दर्शन भारतीय दर्शन का स्वरूप दर्शनों का वर्गीकरण अनादिकाल से संसार में दुख है और दुख की निवृत्ति के लिए बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत तपस्याएं की है बाह्य और आभ्यंतर साधनों के द्वारा ज्ञानी लोग अपनी अपनी तपस्या में सफल भी हुए हैं परम तत्व के ज्योतिर्मय स्वरूप का उन लोगों ने साक्षात्कार किया है अपने अपने अनुभवों को शब्दों के द्वारा लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने अपनी शिष्य परंपरा को सिखलाया है एक व्यक्ति विशेष की दृष्टि के अनुसार जिस शास्त्रीय ग्रंथ में परम तत्व का साक्षात प्रतिपादन किया गया हो तथा उस अनुभूति के साधन मार्ग का निर्देश किया गया हो वही एक दर्शन शास्त्र है जिस व्यक्ति विशेष ने अपनी दृष्टि से जिस स्वरूप का विशद प्रतिपादन किया वह दृष्टिकोण तथा उसका साधन उस व्यक्ति विशेष के या उस साधन के नाम से संबद्ध हुआ होगा ऐसा अनुमान किया जा सकता है ऋषियों की ये व्यक्तिगत होने के कारण भिन्न भिन्न होती हैं। ये भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से अनुभूत है परंतु है तो सभी एकमात्र परम तत्व के संबंध की अतः इनको समन्वय की दृष्टि से देखने से इनमें एक प्रकार से सोपान परंपरा के रूप में परस्पर संबंध देख पड़ता है यह विभिन्न अनुभूतियाँ हमें उपनिषदों में मिलती है उपनिषद ही भारतीय ज्ञान तथा दार्शनिक विचारधाराओं का मूल ग्रंथ है ऐसा अनुमान किया जाता है कि जिज्ञासु लोग अपनी अपनी शंकाओं को लेकर ऋषियों के समीप आते थे और ऋषि लोग एक एक करके उनकी शंकाओं को तर्क वितर्क तथा अपनी अनुभूतियों के द्वारा दूर कर देते थे तभी परम तत्व के वास्तविक स्वरूप का परिचय उन लोगों को मिलता था ये विचारधाराएं उपनिषदों के विषय हैं ये ही उनकी विशेषताएं हैं ये शंकाएं तथा इनके समाधान किसी एक क्रम से नहीं होते थे इसलिए उपनिषदों में परिवर्ती शास्त्रों की तरह कोई भी विचारधारा हमें एक किसी क्रम से नहीं मिलती तत्व के स्वरूप का विभिन्न रूप से भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से प्रतिपादन तो सभी उपनिषदों में हमें मिलता है माया शक्ति का विस्तार प्रायः उन दिनों इतना अधिक नहीं था अतएव जिज्ञासियों का अंतकरण इतना मलिन न था जितना प्रायः आधुनिक काल में है यही कारण मालूम होता है कि उपनिषदों के समय में जिज्ञासुओं को तत्व के सभी स्वरूपों को स्वयं समझने में कोई विशेष बाधा न होती थी वे उन्हें आसानी से समझ लेते थे अतएव उपनिषदों में सभी विचार धाराओं के के रहने पर भी विचारों क्रमबद्ध वर्गीकरण की अपेक्षा न हुई उन्हें तत्व के संबंध में भिन्न दृष्टि से किए गए आक्षेपों के समाधान करने का तथा प्रतिपक्षियों के साथ तर्क वितर्क करने का कोई विशेष अवसर न मिला इसलिए उपनिषदों में कहे गए तत्व के स्वरूपों को विश्लेषण कर भिन्न भिन्न क्रम से पृथक पृथक उनके वर्गीकरण का प्रयोजन पहले नहीं हुआ विषयों का वर्गीकरण तभी होता है जब उनके समझने में कठिनाई होती है अथवा अन्य भी कोई प्रयोजन हो जिस प्रकार घर में अनेक प्रकार के युद्ध की सामग्री के रहने पर भी कोई युद्धकाल के बिना उन वस्तुओं को एक क्रम से सुसज्जित नहीं करता और सभी सामग्री बिना किसी क्रम के अनेक स्थानों में पड़ी रहती है उसी प्रकार विभिन्न दृष्टिकोण से साक्षात देखे हुए हमारे सभी तत्व तब तक उपनिषदों में ही छिन्न भिन्न रूप में पड़े थे जब तक कि प्रतिपक्षियों का सामना हमें नहीं करना पड़ा